मन की जो स्थिति है उसको बता रहे थे कि जो कुछ भी हमारे सामने जगत होता है मन की खेल है सुशुद्धि में मन जब लीन हो जाता अपने कारण में तो हमारे सामने जगत नहीं होता जागृत और स्वप्न में मन जीवित होता है अपना कार्य कर रहा है मन तो जगत जगत होता है मन के होने पर जगत है मन के न होने पर जगत, है, जगत नहीं है तो जो कुछ भी कर से वायु के द्वारा मेघ को लाया जाता है और वायु के द्वारा ही मेघ को हटाया भी जाता है उसी प्रकार मन से ही सारा संसार लाया जाता है बंधन का कल्पना है और मन से ही मोक्ष की कल्पना भी है वास्तव में आत्मा में न बंधन है न मोक्ष है वास्तविक स्थिति यह है बंध की कल्पना कर दी तो मोक्ष भी कल्पना करनी पड़ी तो मन का ही खेल है जब तमोगुण और रजोगुण से विशिष्ट अवस्था में जब मन होता है तो वो विषयों के आशक्ति बना करके साधक को विषयों की तरफ ले जाता है और वही मन जब रजोगुण तमोगुण से रहित अवस्था में होगा तो साधक को साधन के तरफ अग्रसर करा करके मोक्ष की तरफ ले जाने वाला भी मन है मोक्ष के साधन भी इसी से करना है मन के अभाव काल में वो भी नहीं हो पाता सुसूक में हम कोई साधना नहीं कर सकते मन चाहिए किन्तु रजोगुण और तमुगुण से रहित अवस्था बनाए रखना चाहिए ये बोल है जब रजोगुण और तमोगुण नहीं होगा तो विवेक वैराग्य बढ़ जाएगा विवेक वैराग्य रूपी साधन होने पर फिर वही मन शतोगुण में आश्रित होकर के मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है ऐसा है निंदनीय भी है प्रशंसनीय भी है मन वही मन दोनों काम करना उसे विषय बोध भी उसी से होना है मोक्ष के साधन भी उसी से करना है मन नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते ऐसा बताया तो मुख्य रूप से यह है विवेक और वैराग्य गुण दो, दो गुण हैं। साधक के पास ये दोनों होना चाहिए विष्णों में वैराग्य नित्या नित्य वस्तु विवेक ये दो गुणों के अधिशय बढ़ जाने से मन में शुद्धत्व तो आ जाता है मन शुद्ध हो जाता है उस उसकालीन मन मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है इसलिए बुद्धिमान मुमुक्ष को यही करना चाहिए सबसे पहले ये दोनों को बढ़ाना चाहिए विवेक और वैराग्य को बढ़ाना चाहिए वो बढ़ेगा तो मन शुद्ध होगा मन शुद्ध होने पर मुक्ति की तरफ प्रयत्न हो पाएगा ऐसा इसी को आगे बोलते हैं कुछ महापुरुष लोग बोलते हैं कि देखो मन के लगे नहीं लगना चाहिए आपके पास बुद्धि है तो उसके बुद्धि के द्वारा उसको नियंत्रण करके अपना काम करना चाहिए इसके लिए बोलते हैं आगे मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूमिशो चरत न गु शादवो ये मुमुक्षव मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूमिषु चर न गु शादवो ये मुमुक्षव ये भयंकर बाघ है बहुत बड़ा बाघ है व्याघ्र है मन जो है ना एक भयंकर बाघ है जैसे बाघ डराता है उसे मन भी ऐसा ही है मनो नाम महाव्याग्रह बहुत बड़ा भयंकर व्याग्र है मन कहा जो व्याग्रह होता है वो जंगल में होता है किंतु ये कहाँ है कहते जिसको भी जंगल है विषयारण्य भूमि शु चरती विषय रूपी जंगल में घूमता है ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांच विषय है ऐसे जो विषय रूपी भूमि है भूमि मान स्थान उसमें यह घूमता है इसके घूमने का स्थान यह है जंगली जो शेर होता है हो वो तो बाघ होता है वो तो जंगल में घूमता है ये विषय रूपी जंगल में घूमता है ऐसा मन है सबके पास एक एक है ये भयंकर तो तो है बहुत बड़ा व्याग्रह है बाघ है नाम है इसका विषयारण्य भूमिशु चरती विषय रूपी जंगल में घूमता है ये विषय क्या है तो शब्द स्पर्शरूप रसगंधा यही विषय होते हैं चक्षरादि के माध्यम से वहां पहुंचना है विषयों में विषय विषय रूपी जंगल में घूमता है अत्र नगद सन्तु ये मुमुखक्ष जो मोक्ष चाहने वाले जो सज्जन लोग हैं उस स्थान में नहीं जाना कहा विश्व में नहीं जाना नहीं तो बाघ है खा जाएगा आपको तो। शब्द स्पर्श रूप में नहीं जाना कहा अत्र नगद सन्तु वहां न जाए वह बाघ घूम रहा है उसने तो जाने ही जाना है विषयों में पहुंचा हुआ है उसका घूमने का स्थान है मन का स्थान है तो मुमुक्ष लोग जो होते हैं उनको उन विषयों में न जाए तो खा जाएगा अपने कब्जे में कर देगा वो अत्र नगद क्षमत सा मुमुक्वा कहा जो मुमुक्षु लोग हैं जो मोक्ष मु, चाहने वाले लोग उन विषय प्रदेश में न जाएं अगर विषय प्रदेश में जाएंगे तो वहां मन बैठा हुआ है कैसा भयंकर बाघ है वो, वो खा डालेगा विषय देश में न जाएं। ऐसा कहा अत्र नगद क्षमत मान उस विषय देश में जहां बाघ मनोरूपी बाघ बैठा हुआ है उस स्थान पर न जाए कौन साधु वही मुख्य रहा जो मुक्ति चाहने वाले साधु सज्जन लोग हैं विषय देश में न जाए विषय देश में जाएंगे तो मार डालेगा वो क्यों उसका स्थान है वो बैठा हुआ है मन ऐसा कहा मन प्रसूतेशेषा स्थूलात्मना सूक्ष्मतया भोक्तु शरीरवर्णश्रम जाति भेदा गुण क्रिया हेतुफला नि मन प्रसूते विषयानशा शूलात्मना सूक्ष्मतया च वोक्तु शरीर वर्णश्रम जाति वेदा गुणा क्रिया हेतु निशवे धातु है प्राणी प्रसवे है मन ही पैदा करता है कहते हैं प्रसूते प्रकृष्ट सूते प्रसूते मन पैदा करता है क्या पैदा करता है अशेषान विषयान सारे विषयों को मन ही पैदा करता है सुसुप्त में मन नहीं कोई विषय हमारे पास नहीं जागृत और स्वप्न में मन है तो सारे विषय है सकल विषय को पैदा करने वाला मन ही है यह कहते है मन प्रसूते विषयान अशेषान अशेषान विषयान संपूर्ण विषय को मन ही पैदा करता है क्यों जागृत में हमारे पास माने तो विषय भी है ये मन नहीं पैदा किया सुसुप्तिकाल में मन नहीं होता तो विषय भी नहीं है मन प्रसूप मन ही पैदा करता है अशेषान विषयान कहते विषय दो प्रकार के विषय है एक स्थूल रूप विषय एक सूक्ष्म रूप विषय जो उपभोग में आते हैं वो स्थूल विषय होते हैं जो संस्कार रूप में होते हैं सूक्ष्म तो विषय होते हैं दो प्रकार के विषय है होते हैं जो संस्कार रूप विषय स्थूल रूप विषय भोगने के लिए धक्का देते हैं दो प्रकार के विषय हैं एक स्थूल रूप और एक सूक्ष्म रूप दो प्रकार के होते हैं कभी कभी बाद में ऐसा पश्चाताप होता है कि अरे कहा पटक गया करके पश्चाताप होता है वो सूक्ष्म विषय के चक्कर होता है अपने को भी पता नहीं लगता कभी कभी कभी कभी तो स्थल है पता लग रहा है अमुक मैं शिकार बन रहा हूं अमुक विषय मुझे परेशान कर रहा है ऐसा ख्याल होता है कभी कभी ख्याल ही नहीं होता बाद में जब कार्य घटित होता है तो मालूम पड़ता है वो तो सूक्ष्म विषय वहां काम करते हैं दो प्रकार का रूप होता है विषयों का स्थूल और सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतया चोक्तु भोक्ता ये जो जीवात्मा है ना भोगतु षष्ट इस भोक्ता को जीवात्मा को स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से दो प्रकार के संपूर्ण विषय को मन प्रसूते मन पैदा करता है फूल विषय हो चाहे सूक्ष्म विषय हो वे जीवात्मा को भोग देने वाला मान विषय देने वाला मन ही होता है मन पैदा करता है सारे विषयों को विषय का दो आकार है स्थूल रूप और सूक्ष्मतया चूल रूप से और सूक्ष्म का अशेषान विषयान मन प्रसूते सम्पूर्ण विषयों को मन ही पैदा करता है इतना ही नहीं केवल विषयों को भिश्यों ही पैदा करता नहीं इस जीवात्मा को कहा भटका देता है ये मन शरीर वर्णा श्रम जाति भेदान गुण क्रिया हेतु तो फलान नित्यम कहा शरीर भी पैदा कर देता है जी जीवात्मा को भोग भोगने के लिए शरीर पैदा करता है मन ये मन का ही पैदा किया हुआ है सुषुप्ति में जब मन नहीं है तो शरीर भी नहीं है जागृत में मन है तो शरीर है ये भी मन का ही पैदा किया होता है प्रतिदिन हम सुसुप्ति में पहुंचते हैं शरीर का भान नहीं होता क्यों वहां तो मन कारण में लीन हो रखा है काम नहीं कर पा रहा है जब वो काम करने लगता है तो ऐसे उपद्रव करता है शरीर शरीर को पैदा कर देता है वर्ण जाति मैं ब्राह्मण हूं अमुक हूं ये ब्राह्मण एक क्षेत्रीय वैश्य शूद्र मैंने हिंदू मुस्लिम सब ये मन ही पैदा करता है सुशुद्ध में ना हिंदू है ना मुस्लिम ब्राह्मण क्षेत्रीय कोई नहीं है वर्ण मैंने जाति जाति बनाने वाला भी मन है मान्यता बन जाती है और क्या होना और आश्रम जो ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम बानपरस्थ आश्रम संन्यास आश्रम जो चार प्रकार के आश्रम की सृष्टि भी इसी की है मान्यता है और क्या है मान्यता और कुछ भी नहीं मान्यता मन ने बना लिया ये चारों आश्रम की सृष्टि भी यही करता पैदा यही करता है जाति वर्ण माने जाति आश्रम मान जो ब्रह्मचर्य आदि आश्रम इस सबके सब ये पैदा करने वाला ये मन है जाति वेदान मन विशेषान मन प्रसूते वहां अन्वय करना मन ही पैदा करता है और गुणा क्रिया हेतु फलानी नित्यम कहते हैं गुण शरीर आदि में जो काला कोरापना आदि के जो भान होना यह भी मन के का, काम है गुण और क्रिया कर्म करेगा जीवात्मा वो भी मन ही पैदा करता है उसमें अभिमान आ जाता है कि मैंने ऐसा कर्म किया जीवात्मा अभिमान करने लगता है और क्रिया करने के बाद उसके जो क्रिया के साधन होंगे यज्ञ आदि और फल ये यज्ञ फल जो होगा स्वर्ग वो सब मन की कल्पना मनीष प्रसूति नित्यम प्रसूत निरंतर पैदा करता रहता है सबको पैदा करने वाला मनी है माने मन के होने पर ये सब का भान होता है हमें और मन के अभाव काल में किसी का भी भान नहीं होता इसके मतलब ये मनोराज्य है मन की सृष्टि है ये सिद्ध होता है क्यों सुसुप्त में मन नहीं है तो कोई भी नहीं है न वर्ण है न आश्रम है न जाति गुण क्रिया हेतु फल कुछ भी नहीं है वहाँ कोई विषय नहीं है जागृत स्वर में मन है तो सारे खड़े हो जाते हैं इसके मतलब मन की सृष्टि है सब मान्यता के ऊपर है ये कहा आगे असंगचित्रूप ममुम विमोह इंद्रिय प्राण गुणिब्य अहम ममेती भ्रमय त्यजस्र मन स्वृत्सुपुक्तिषु ूप मिमो्य प्राण गुणिब अहम ममेती भ्रमय त्यजस्रम मन स्वकृत सुलोपभुक्तिषु ये जो आत्मा असंग है चेतन रूप है इसको मोहित कर देता है आत्मा को मोहित करने वाला मन है मोह में डाल देता है असंग चिद्रूपम अमुम मने आत्मानम उस आत्मा को वो तो आत्मा का स्वरूप है असंग है निर्लप है आत्मा और चेतन रूप है आत्मा चित्त का अर्थ चेतन स्वरूप रूप माने स्वरूप जो असंग और चेतन स्वरूप अमुम आत्मानम उस आत्मा को विमोह्य विशेषेणा मोह्य मोहित करवा करके कहा मोहित करा देगा अहम ममेती व शरीर में अहम ममोभाव लगा करके मोहित कर देता है यही मोहित होना था असंग चेतन आत्मा का एक मनुष्य मैं मनुष्य हूं कहना ये जीवात्मा मैं मनुष्य हूं करके बोल रहा है यही असंग है चेतना आत्मा और मैं मनुष्य हूं कहना यही मोहित कराया उसने किसने कराया मन ने कराया मन ये काम कराता है असंग चिद्रूप अमुम उस आत्मा को माने असंग चेतन स्वरूप उस आत्मा को मोहित करवा करके क्या करता है कि देह देहेन्द्रिय प्राण गुण्य विमो पहले तो मोहित करा देगा उसके बाद देह इंद्रिय प्राण गुण्य देह और इंद्रिय प्राण और गुणों के द्वारा बांध करके hmm. माने शरीर में अहमता ममता लगा कर बांध देता है मैं मनुष्य यही भाव में रह जाता है व्यक्ति मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ यही भाव में आये कहा वो न स्त्री न पुरुष न मनुष्य वह है सच्चिदा घन आत्मा किन्तु इस मन के कारण से ऐसी मान्यता में आ गया हो अहम इसमें अहम भाव और मम ममोभाव लगा करके देह इंद्रिय देह में अहमता ममता इंद्रियों में अहमता ममता प्राण में अहमदा ममता और गुण कोई कलाकार कोई कला सीखा हो ना बहुत भारी हो जाता हो हाँ। तो इन गुणों के द्वारा बांध करके निबध्य नितराम बद्य निबद्य इस जीवात्मा को बांध देता है मोहित करके बांध देता है और अहम मम इति बस देहादि में अहम और ममोकमना जोड़ देता है जो मन करता है सारा काम अहम ममायती मैं और मेरा ऐसा जोड़कर भ्रमायति अजाश्रम उस आत्मा को घुमाता रहता है ये निरंतर अजश्रम माने निरंतर घुमाता है कभी स्वर्ग में तो कभी नरक में कभी मनुष्य मनुष्यलोक में कभी कहा अजश्रम भ्रमायति घुमाता रहता है निरंतर अजश्र माने निरंतर इसको कोई को नहीं हमेशा अभी शरीर में हम कर रहा है कालांतर में अन्य शरीर में अहम करेगा ऐसा Manha, ये घुमाने वाला तो है भ्रमाती का करता मन हाँ ये जो मन है ऐसा काम करता है स्वकृत्यु फलोक्तु किस रूप से घुमाता है, है तो कर्म करने लग जाता है तो कर्म करेगा तो अपना किया हुआ फल भोगने के लिए फिर लोकांतर में जाना होता है इसको इस तरह से घुमा देता है स्वकृत्य अपना किया हुआ इस जीवात्मा के द्वारा जो शरीर भाव में उतर पर काम करने वाला होता है तो फल के उपभोग में मान फलभोग के लिए अन्य शरीरों में पहुंचा देता है ये मन ऐसा काम करता है ऐसा अध्यास दोषा पुरुष से संस्कृति अभ्यास बंदस्वुन न कल रजस्तमो दोषो विवेकिनो जनवादिदुख से निदान में अध्यास संस्कृति अभ्यास बंदस्तमु नजस्तमो दोष बो विवेकिनो जन्महादिदुख से अद्यासोषा पुरुष अध्यास संस्कृति पुरुषस्य से पुरुषस्य जीव से ये जो आत्मा है जीव इसको संस्कृति माने संसार क्यों होता है एक प्रश्न है असंग आत्मा है चेतन रूप आत्मा है इसको संसार क्यों होता है जन्म-मरण आदि के चक्कर में क्यों पड़ता है क्यों होता है तो कहते ये शरीर आदि में जो एकता हो गया मन ने एकता करा दिया आत्मा को ये पता नहीं है मैं शरीर से अन्य हूँ भिन्न हूं पता नहीं है ये मन के कारण ऐसा हुआ है अध्यास रूपी दोष से ऐक्य हो रखा है शरीर में इंद्रियों में बुद्धि आदि में ऐक्य के कारण ये एकता मैं मनुष्य हूं यही भाव है कितने सालों से वेदांत पढ़ने वालों की तो स्थिति ऐसी है मैं मनुष्य हूं मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं ये अध्यास ये शरीर आदि में जो एकता है अध्यास रूपी दोष के कारण एक ही दोष है अध्यास चेतन और जड़ के जो ग्रंथि बोलते हैं ऐक्य एकता यही दोष के कारण पुरुष से संस्कृति मानी इस आत्मा को संसार मिलता है यह अध्यास अड़ जाए आत्मा को संसार मिलने वाला नहीं अगर शरीर आदि से अपने को अलग कर सके जैसे मकान देखने वाला मकान से अलग होता है वैसे शरीर का दृष्टा अपने को शरीर से यदि अलग कर सके विचार से फिर संसार मिलना संभव नहीं है ये तो शरीर आदि के साथ ऐक के करके बैठा हुआ है तो अभिमान हो गया मैं पुरुष हूँ अमुक जाति का हूँ मेरे लिए कर्तव्य होता है फिर वो कर्तव्य करने लगेगा फिर कर्तव्य करेगा कुछ अनुष्ठान करेगा फल भोगने के लिए जाएगा ये चलता है इसका शरीर में मिलाए बिना अपने को शरीर में मिलाए बिना कोई कर्म कर नहीं सकता कर्म करने वाला व्यक्ति में अभिमान होगा मैं अमुक जाति का हूं अमुक आश्रम का हूं मेरे लिए कर्तव्य है ऐसा बुद्धि ऐसी बुद्धि होती है तो कर्म करेगा कर्म करने पर फल भोगना पड़ेगा तो शरीर लेना पड़ेगा ये संसार होता है इसमें अध्यास रूपी दोष से ही इस आत्मा को संसार प्राप्त होता है अध्यास दोषा अध्यास माने जड़ और चेतन के जो ग्रंथी शब्द से बोलते हैं माने शरीर आदि में जो एकता आत्मा की एकता अपने को अलग नहीं कर पा रहा मैं मनुष्य हूं ऐसा करके परिचय देता है माने इस पिंड के साथ एकता करके बोलता है ये एकता ये अध्यास है अध्यास दोषात्ष रूपी दोष से संस्कृति पुरुष माने आत्मा इस आत्मा को संसार मिलता है और अध्यास बंधस तो मन कल्पित कहते हैं अध्यास रूपी तो से इस आत्मा को संसार प्राप्त होता है और ये अध्यास किसने कल्पना की एक प्रश्न होगा जिस अध्यास के कारण संसार मिलना है और अध्यास किसने बनाया कहते हैं अध्यास बंधस तो अमुना एवं कल्पिता अमुना माने मनसा एवं अध्यक्ष शब्द का प्रयोग उसी ने किया है पूर्व में मन शब्द है तो यहाँ अध्यक्ष शब्द से बोल दिया उसी को अमुना उसी से उसी से मैंने किस मन से हुआ कल्पना की गई वास्तव में अध्यास भी नहीं कल्पना कर दिया ठीक तो है अध्यास बंदस्तु अमुना एवं कल्पित अमुना मन मनसा एवं अध्यास रूपी जो बंधन है ये किसने कल्पना किए थे अमुना एवं उसी मनने का किया है ये क्यों सुसुप्ति में कोई अध्यास होता नहीं है मन नहीं है तो अध्यास नहीं है मन है तो अध्यास है हाँ। कोई यह हकदार नहीं बनता सुसुप्त में मैं स्त्री हूं पुरुष बनने का कोई साहस नहीं रखता आत्मा होता है वहां जागृत स्वप्न को भोग भोग करके गया हुआ आत्मा वहां मौजूद होता है वही आत्मा होता है जो पहले मैं मैं करके चिल्लाता था मैं पुरुष हूँ स्त्री हूं बोलने वाला व्यक्ति वही आत्मा वहां यह साहस नहीं करता मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ ऐसा बोलने का अधिकार नहीं मैं अमुक जाति का हूँ अधिकार नहीं क्यों मन नहीं है यह अध्यास रूपी बंधन भी इसी ने कल्पना की है किसने मन में ये कहा अध्यास बंधस्तु अमुना एवं कल्पिता अमुना मारे दस शब्द से प्रयोग करते मनसा उसी मन के द्वारा ही कल्पित है ये भी रजस्तमो दोष बतो विवेकिनो जन्मादि दुख से निदान में अध्यास कारण है निदान माने कारण है अध्यास से कुछ होता है कार्य होता है क्या जन्मादि दुख के कारण है अध्यास ये शरीर आदि में एकता हो गई है अहम बुद्धि हो गई है जो अध्यास है ये अध्यास के कारण आगे जो जन्मादि युग के कारण यही बनता है ए तत् जो अध्यास है यही निदानम मने कारणम किसके लिए का अध्यास कारण बनेगा तो कहते हैं रजस्तमो दोषि बतो अभिवेकीनो जो अविवेकी व्यक्ति है अज्ञानी है अपना पहचान नहीं है जिसको शरीर के साथ में एकता करके चल रहा है मैं एक मनुष्य हूं ये बुद्धि में है वो अभिवेकी है रजस्तमो दोष बतो रजोगुण और तमोगुण जिसमें भरा पड़ा है जो सत्गुण में आश्रित होगा वहां अध्यास नहीं रहेगा रज रजो तमो दोष बतो रजो गुण और तमो गुण ये दोष हैं, वो दोषवान जो व्यक्ति होगा माने ये दोनों दो गुण से युक्त है जो व्यक्ति वो अभिवेकी है उस अभिवेकी को जन्मादि दुख का कारण है कहा। कारण। अध्यास। यह कहा जन्मादि दुख से निदान निदान कारण ये ये अभ्यास कारण है मान जन्म जरा मरण आदि व्याधि दुख का कारण है जब तक अध्यास रहेगा तब तक जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहे अभी जन्म है तो आगे मरण होगा फिर मरण होगा तो फिर जन्म होगा कर्म के आधार पर किसी हो नहीं हो ये तो कह नहीं सकते जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा जैसे दिन के बाद रात रात के बाद दिन फिर रात फिर दिन ऐसा चलता है धारा वही जन्म मरण की धारा चलता रहेगा तब तक जब तक ये अध्यास रहेगा इसलिए अध्यास को हटाना चाहिए मान शरीर से अपने को अलग करने का प्रयास करना चाहिए पाचों कोषों से अलग करना चाहिए यही कहना है यार जन्मादि दुख का कारण यही है कहा विष्णय कोष इस... में जब का स्थिति होते हैं तो उस टाइम में ए... जैसे तो तो रूप तो मन तो से मन इंद्रियों के माध्यम से विषय में जाता है पूरा उसका ख्याल होता है क्योंकि उससे ये पूर्ण होते हैं भीतर वाले से बाहर वाला पूर्ण होते हैं उसके सहारे से ये जीवित हैं तर वाले से बाहर वाले जीवित है थोड़ा शरीर तो अन्नमय कोष सबसे बाहर है वो पूर्ण होता है प्राणमय कोष से और प्राणमय कोष मनोमय कोष से पूर्ण होता है भीतर भीतर वाले बाहर वाले का उपयोग करने वाले होते हैं कोष ऐसा होता काम करेगा का? तो ये था आगे अतः अत प्रहुर्मनो विद्यादर्शि भ्राम्यते विश्व बाभ्रमंडल अत प्रहुर्मनो विद्यादर्शिन भ्राह्म्य विश्व वायुने बामंडलम अतः मैंने अस्मात्नाथ ये सारे परिचय दे दिया मन की गतिविधि बता दी इसलिए क्या करना अतः मैने अस्मात्नाथ प्राहु मनो अभिद्याम पंडिता मनो अभिद्याम प्राहु तत्वदर्शी ना पंडिता जो वास्तविक जो वस्तु जैसा हो वैसे देखने वाले को तत्वदर्शी बोलते है जो वस्तु जैसा है वैसे जानने वाले को तत्वदर्शी त्वदर्शी तो जो पंडित लोग हैं पंडित वाणी विवेकी बुद्धि वाले को पंडित बोलते हैं वो लोग क्या कहते हैं प्राहु। इस मन को अविद्या शब्द से बोलते हैं। जो विवेकी लोग जो होते हैं पंडित लोग तत्वदर्शी तो लोग इस मन को अविद्या शब्द से कहते है? है ऐसा बोलते हैं क्यों क्यों तो कहा ये नहीं ब्राह्म अभ्रमंडलम का इसी मन के द्वारा ही सारे संसार को घुमाया जाता है सारा संसार को घुमाने वाला ये मन है केवल आपने मैं सबको घुमाने वाला जहां जो प्राणी होगा सबको घुमाता है मन कैसे घुमाने वाला एक दृष्टांत दिया वायुना इवा अग्रमंडलम जैसे वायु के द्वारा मेघमंडल को घुमाया जाता है बादल को जिधर चाहे उधर ले जाता है वायु हवा वो मेघ मंडल जो बादल है उसको वायु जैसा चाहे वैसा कर देता है ठीक इसी प्रकार ये मन वो तो दृष्टांत है वायुना इवा अभ्रमंडलों में दृष्टांत दिया जैसे मेघ मंडल को वायु घुमाता है उसी प्रकार सारा संसार को घुमाने वाला एक ही तत्व तो है कौन मन हर प्राणी परेशान है मन के कारण से इतने बड़ी बड़ी मांग रख देगा जो पूरा करना संभव नहीं है ऐसी स्थिति तो इसको विद्वान लोग इसको अविद्या शब्द से बोलते इसी मन को ये कहा आगे तन्मनः सोधनम् कार्यम् प्रयत्ने नमु मुक्षुरां इशुद्देशति चैतस्मिन् मुक्तिकर भलायते तन्मनः सोधनम् कार्यम् प्रयत्ने नमु मुक्षुरां इशुद्देशति चैतस्मिन् मुक्तिकर भलायते तत्मना ऐसा जो मन है पूर्व में जिसकी चर्चा हो गई मन के बारे में तत्मना वह मन उस मन को क्या करे शोधनम कार्यम उसको शोधन करना चाहिए शुद्ध करना चाहिए अशुद्ध काल में सारा उपद्रव करता है यह मन उस मन को शोधन करना चाहिए क्यों आप जीवन में कुछ साधना करना चाहें तब भी उसके बिना काम नहीं होना है मन चाहिए वहां भी मन की जरूरत है ये तो अभी अशुद्धि अवस्था के मन की चर्चा हो गई और वही माने अगर शुद्ध हो जाएगा तो मुक्ति हाथ में देने वाला भी वही है कहते हैं क्यों साधना करा देगा और साधन होगा तो मुक्ति मिलेगी मुक्ति देने वाला भी वही ये बिल्ली के दांत जैसा है बिल्ली एक ही दांत से दो काम करती है जो चूहा मिलता है उसको पकड़ती है गहराई से पकड़ती है खून पी जाती है मार देती है और अपने बच्चों को यहां से वहां ले जाना तो दूसरा साधन उसके पास है दांत से ले जाती है किंतु दाँत गड़ेगा नहीं वहां वही दाँत है जैसे बिल्ली दो काम करती है वैसे मन भी दो काम करता है आपको मुक्ति चाहिए स्वर्ग आदि चाहिए तब भी मन ही काम करेगा तब भी काम होगा नहीं तो नहीं होगा ये कहते हैं तन मन शोधनम कार्यम उस मन को शोधन करना चाहिए शुद्ध बनाना चाहिए यही बुद्धिमत्ता है आपकी आपके पास बुद्धि भी तो है ना खाली मनी मन तो नहीं है तो बुद्धि के द्वारा उस मन को शोधन करना चाहिए प्रयत्न है ना, किंतु प्रयत्न करना पड़ेगा आपको ये बिना प्रयत्न ऐसे ही भगवान चाहे तो हो जाएगा नहीं होने वाला है हाँ। हो मुमुक्षुणा जो मुमुक्षु व्यक्ति यदि है तो उसके द्वारा उस मन को शोधित करना होगा प्रयत्न पूर्वक विशुद्धेश अगर मन शुद्ध हो जाए तो क्या फल होगा प्रश्न उठेगा विशुद्धेश वही मन शुद्ध हो जाने पर ए तस्विन मान से मन के शुद्ध हो जाने पर मुक्ति कर फलायते मुक्ति हाथ में आ हो हाँ जाती है जैसे हाथ में रखे हुए आंवला जे, जैसा हो जाती है मुक्ति अरे मुक्ति मिलना ही मिल रहा है मन शुद्ध हो जाए तो मुक्ति होना ही होना है तो जितने भी साधन किया जाता है मन शुद्धि के लिए किया जाता है मन शुद्ध हो गया तो मुक्ति तो है ही ठीक है मुक्ति कर मुक्ति जो है हाथ में ही फल जाती है मुक्ति कहते हैं माने मुक्ति के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है मन शुद्ध हो जाए तो उस मन को शोधित करना चाहिए शुद्ध करना चाहिए तो ये जो कुछ भी साधन करे मन शुद्धि के लिए करना होता है ये कहा कहते हैं महाराज अब प्रश्न है कि मन को शुद्धि करें तो कैसे करें प्रश्न है ये आएगा मन शुद्धि कर देना चाहिए अब मन शुद्ध हो जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी बोल रहे हैं मन को शुद्ध कैसे करें कहते देखो विषयों में आसक्ति है जब रजोगुण तमुगुण का सवार होता है मन में तो विषयों में आसक्त हो जाता है रजोगुण आसक्ति काल में विषयों में आसक्ति होगी और तमोगुण काल में तो निद्रा आदि में चला जाएगा यह स्थिति है तो ये जो विषयों में जो हो रही है आसक्ति इसको मिटाने के लिए ये विषय की चिंतन करने से तो होना नहीं है क्या करना पड़ेगा बदल देना पड़ेगा अन्यत्र आसक्ति करनी पड़ेगी आपको मोक्ष में आसक्ति करनी पड़ेगी तो ये चिंतन छुट जाएगा मन को बदलना पड़ेगा दूसरे स्थान पर रख देना पड़ेगा या आपको प्रयत्न करना होगा ये बोलते हैं आगे श्रद्धयावणाद स्वभाव सधुनोतिषय श्रवणाधि निष्ठो रज स्वभाव सधुन होती बुद्धे मोक्ष ही के सकते आपको प्रयत्न करना है मन को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न करना है तो प्रयत्न क्या करें कैसे करें मन तो विषयों में नचा आने पर भी जा रहा है जैसे पानी को नीचे जाने में को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा ऊपर ले जाने में तो बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा उसका स्वभाव बना हुआ है मन को विषयों में जाने के लिए कोई कुछ करना है बड़े स्वभाव बना हुआ है अनाधिकाल से विषयों की तरफ जा रहा है तो उसको कैसे क्या करें कैसे रोकें कहते हैं दूसरे तरफ का चिंतन शुरू करो तो। मोक्ष एक कर अशक्तिया मोक्ष मात्र एक की आसक्ति करो उस तरफ प्रेम करो मोक्ष की तरफ प्रेम करो उसमें मन को उधर जोड़ो मोक्ष की तरफ जोड़ो विषय तो सुगम निर्मूल्य अब जब उधर आसक्ति जब हो जाएगी भगवान के तरफ मोक्ष के तरफ आसक्ति होगी आपकी प्रेम होगा तो विषयों के तरफ जो राग है उसको निर्मूलन करके समाप्त हो जाएगी विषय चिंतन करते करते विषय को छोड़ना संभव नहीं है अगर इसको छोड़ना है तो दूसरे तरफ मन को कर देना फिर उधर चला जाएगा तो इधर छूट जाएगा मोक्ष ही सत्या एकमात्र मोक्ष की आसक्ति लेकर विषय रागम निर्मूल्य और विषयों में जो राग है आपकी आसक्ति है उसको निर्मूलन करके उखड़ जाएगा वो अगर भगवान की तरफ आपका मन चला जाए तो विषयों की तरफ छूट जाएगा अपने छूटेगा ऐसा करके और सन्यास्य सर्व कर्म जो आगे शरीर देने वाले जितने भी कर्म हैं सारे कर्मों को त्याग करके कर्मों को भी त्याग देना या सत श्रद्धया यह श्रवणाध जो व्यक्ति यह हमारे जो सत श्रद्धया सत्य श्रद्धा सत श्रद्धा सती श्रद्धा परमात्मा उसके तरफ एक निष्ठा श्रद्धा बनाकर के अभी क्या स्थिति है थोड़े मजबूरी में बोलते हैं किन्तु श्रद्धा हमारी विषयों की तरफ भी है चाहते है हम इसी को चाहते हैं अगर जितना आसक्ति इधर है उतनी आसक्ति उस तरफ हो जाए तो अभी मुक्ति मिल जाए सत श्रद्धा यह जो व्यक्ति सत्य श्रद्धा बना करके उस परमात्मा होता है सत उसमें श्रद्धा बना करके श्रवणादि निष्ठा जब श्रद्धा प्रेम करके फिर उसके साधन मोक्ष के साधन अपनाएगा परमात्मा में प्रेम होगा तो उसके पाने के साधन वह श्रवण मनन निधि ध्यास आदि में जाएगा श्रवणादि में रखता हुआ रजा स्वभावम बुद्धि रजा स्वभावम सदनोती कहते जो बुद्धि में रजोगुण है ना तमोगुण रजोगुण उसको ढोल डालता है ऐसा करने पर जो अंतकरण में बैठा हुआ रजोगुण और तमोगुण है उसको धोड़ने का साधन यही है परमात्मा की तरफ मन करे बार बार उधर मन को लगाए तो विषय भूल जाएगा विषय की तरफ भूलान भुल जा, हो जाएगा और सभी कर्मों को त्याग कर जो उस परमात्मा में निष्ठा बना करके श्रवणादि में तत्परता हो जो व्यक्ति श्रवण मनन या वेदांत का श्रवण करे क्या कहा विचार करे विचार करने के बाद अनुष्ठान करे ऐसा करता हुआ व्यक्ति वह व्यक्ति बुद्धे रज स्वभावीते कहते हैं बुद्धि में जो अंतकरण में जो रजोगुण का स्वभाव मलिनता है उसको धो डालता है वो धो डालेगा तो अंतकरण शुद्ध होगा तो मुक्ति मिल जाएगी उसको सर्वकर्म संघस सारे कर्मों को भी तैयार कौन सा कर्म कर्म जितने काम में कर्म है काम में कर्म होता है नित्य नैमित्तिक कर्म तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक करना पड़ेगा और ज्ञान के साधन में आ जाते हैं निष्काम भाव से करे काम में करव त्याग निष्काम करवे तो कुछ आएगा तो कर्मों को त्याग करे ये कहा उस में मैंने परमात्मा में निष्ठा श्रद्धा बनाकर बनाता हुआ श्रवण आदि में निष्ठा रखता हुआ जो श्रवण मन निर्दयासन जो परमात्मा प्राप्ति का वेदांत में उपाय बताए उसमें निष्ठा रखता हुआ वो व्यक्ति क्या करता है बुद्धि रजत स्वभावम धुनोती बुद्धि में जो रजोगुण के स्वभाव है उसको ठो डालता है फिर रजोगुण तमोगुण के शिकार नहीं बनेगा ये कहना आगे अब प्रश्न हुआ कि हम अन्नमय कोष के विचार कर रहे थे उसके बाद प्राणमय कोष का विचार किया उसके बाद अभी मनोमय कोष का विचार चल रहा है हमारे पास सामने पांच कोष हैं दो कोष और हैं तो मनोमय कोष तो आत्मा होना चाहिए एक शंका होगी किसी को थोला शरीर तो आत्मा नहीं हो सकता यह यही रहने वाला है किंतु प्राण भी नहीं वो जड़ है किंतु मनोमय शरीर तो आत्मा हो सकता है ऐसी किसी की बुद्धि बने तब यहाँ कहते हैं कि मनोमय शरीर भी आत्मा नहीं है वहां से भी आत्मबुद्धि आत्म को हटाना होगा ये बोलने के लिए कहते हैं मनोमयो नापि भवेत पर आत्मा मयो दा यी दृश्यात्मत न दृष्ट मनोपयोनाषये दृष्ट ये दृश्यात्मत या न दृष्ट ऐसा जोड़ देना परात्मा न भवेत जो मनोमय कोश है न ये भी आत्मा नहीं हो सकता अपि परात्मा न भवेत जो मनोमय कोश है ये भी परम आत्मा नहीं हो सकता ये भी आत्मा नहीं हो सकता मनोमय कोश यहाँ भी आत्म बुद्धि ये हो तो छोड़ देना चाहिए नहीं होता क्यों ही माने अस्मात ही माने असमात आद्यंत वत् उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता इस है ऐसी स्थिति है आदि वाला अंत वाला है मनोमय कोश और दूसरा हेतु देते हैं परिणामी भावाद ये कभी घटाकार बनता है तो कभी पटाकार बनता है कभी चटाकार कभी मठाकार आकार बदलता रहता है परिणाम ही यही कौन मनोमय कोश आत्मा अपरिणामी है और ये परिणाम परिणामी होने के कारण से परिणामित्वाद भाव मान्य दो हेतु दिया एक तो आद्यंतवत्व हेतु है उत्पत्ति विनाशाली है ये। और दूसरा है हेतु परिणामी हेतु है बदलता रहता है ये किंतु तो आत्मा है अपरिणामी तत्व इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता ये दो हेतु दिया हेतु है हेतु एक है और एक परिणामित्व तो हेतु है मन का परिणाम होता रहता है आत्मा का परिणाम नहीं होता आत्मा, नहीं। आत्मा बदलता कभी नहीं कभी भी मन तो बदलता रहता है और आधी अंत वाला है उत्पत्ति विनाशशाली है मन इसलिए नहीं हो सकता है दूसरी बात आत्मा रूप है और ये दुख रूप है जब जब मन है तब तक दुखी होता है बिल्कुल दुखात्मकवाद का दे दुख स्वरूप होने से आत्मा सुखस्वरूप है और ये दुख रूप है इसलिए आत्मा नहीं हो सकता है और दूसरे बात चौथा हेतु देते हैं एक तीन हेतु हो गया आद्यंतमत्व हेतु तो परिणामित तो हेतु दुखात्मकत्व तो हेतु तीन हेतु हो गया मैंने आत्मा नहीं हो सकता इसके लिए हेतु दिया चौथा हेतु देते हैं विषयत्व हेतु ये विषय विषय बनता है जैसे मकान को देखते है ना वैसे मन भी देखा जाता है विषय कोटि में आता है मन द्रष्टा नहीं दृश्य कोटी में होता है मन को देखा जाता है कहते हैं आज मेरा मन ठीक नहीं है ऐसा बोलते हैं तो क्या मन को देखे भी नहीं बोला है कि देख करके बोला है शिकायत करते हैं आज मेरा मन ठीक नहीं है उसी को कोई मूड शब्द से बोलते हैं आज मूड नहीं है मूड नहीं मन मन ठीक नहीं है वो मूड शब्द से बोलते हैं मूड मूड मेरा मूड ठीक है कोई मन कोई भाषा में मूड शब्द हो गया है आज मेरा मूड खराब है ऐसा बोलते हैं क्या बोलते हैं माने मन खराब है वो मूड खराब होगा मन खराब है <coughs> मूड भी बोलते हैं लोग उसको तो माना हिंदी आदि में ऐसा प्रयोग होता है दुखाद मकत्वाद विषय तो विषय कोटि में है मन माने जैसे मकान देखा जाता है वैसे मन को देखा जाता है मन दिखता है स्वयं को दिखता है अन्य को तो नहीं दिखेगा स्वयं को दिखता है कहाँ है क्या कर रहा है अभी भी आपको दिखता होगा मन यहाँ बैठे हो सकता है आपका मन दिल्ली में हो तो दिल्ली का दृश्य दिखा रहा होगा मन जहां है वही दिखाएगा यहाँ बैठने मात्र से ये सत्संग का लाभ मिले वैसा कोई नियम नहीं है वही तो यहाँ बैठे हुए होते हैं कोई यहाँ का आता पता ही नहीं होता उसको क्यों वो तो मनोराज्य में घूमता हुआ रहता है ऐसा होगा ऐसा होगा ये होगा चित्र अपने चित्र बनाता रहेगा तो यहाँ का शब्द नहीं सुनेगा अर्थ नहीं समझेगा वो दुखात्मकवाद विषय तो है तो तीसरा है दुखरूप है मन और चौथा ये विषयत्व भिशे, होने के कारण विषय होने के कारण आत्मा नहीं हो सकता एक तो आदि अंतमान है मन दूसरा परिणामी है तीसरा दुख रूप है चौथा विषय है इसलिए आत्मा नहीं हो सकता मनोमयो नवे परात्मा परात्मा न भवेत मनोमयो अति मनोमय कोश भी परमात्मा नहीं हो सकता क्यों दृष्टा दृश्यात्म तया न दृष्टा ये आगे जो दृष्टा है वो दृष्टा ही होता है दृश्य रूप में नहीं देखा जाता है ही ही मैंने इसमें दृष्टा दृश्यत्मता मैंने दृश्य रूप है नहीं देखा गया दृष्टा दृष्टा ही रहता आत्मा हमेशा दृष्टा ही होता है कभी दृश्य रूप में नहीं होता किंतु मन दृश्य रूप में है देखा जाता है अपने मन को हर व्यक्ति देखता है मन है क्या सोच रहा है क्या कर रहा है जानता है हर व्यक्ति को पता है तो ये दृश्य कोटी में है जो दृष्टा हो वो कभी दृश्य नहीं होता तो ये दृश्य बना हुआ है इसलिए आत्मा नहीं हो सकता मन भी आत्मा नहीं है तो मन में भी अगर आत्मा बुद्धि है तो वहां से भी दूर कर देना चाहिए अब इसके आगे है बुद्धि जो विज्ञान कोष की चर्चा कर दी है अब वहां भी आत्मा बुद्धि होती है तो वहां के बारे में आगे बोलते हैं माना अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष तक हम पहुंच गए अन्नमय कोष तो स्थूल शरीर है इसमें आत्मबुद्धि नहीं, <चाह> आत्म नहीं करना चाहिए माने आत्मबुद्धि स्वबुद्धि मई बुद्धि नहीं करना चाहिए आत्मा माने स्वयं मई बुद्धि नहीं करना चाहिए और प्राणमय कोष में पांच कर्मेन्द्रिया और पंच प्राण इनमें भी हमारी आत्मबुद्धि होती है मैं पकड़ता हूं बोलते समय कहा आत्मबुद्धि हो गया आत्म मैं चलता हूं कहा आत्मबुद्धि हो गई पैर में कर्मेन्द्रियों में भी आत्मबुद्धि होती है प्राण में भी होता है मैं भूखा हूँ प्यासा हूं आदि आदि तो वहां आत्मबुद्धि नहीं करना चाहिए वो जड़ है करके कहा मनोमय कोश पांच ज्ञानेन्द्रिया और मन मिलकर के मनोमय कोश होते हैं क्यों यहाँ अहम होने के संभावना अहम कृष्ण मैं देखता हूँ बोलता है ना आंख में छिपट जाता है तब बोलता है आत्मा मैं देखता हूँ मैं सुनता हूँ कान के साथ एकता करता अभ्यास है तो कान के धर्म को अपने में लाता है सुनना मेरा मानता है ऐसा किसी प्रकार मैं चखता हूं मैं सुखता हूं मैं स्पर्श करता हूं ऐसा ऐसा बोलता है ज्ञान इंद्रियों में अहम बुद्धि होती है और मन में भी मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं अहम बुद्धि होती है अज्ञान अज्ञानकाल में है तो यह आत्मबुद्धि होने का है इसलिए इसको हटाने के लिए कहा कि आत्मा नहीं हो सकता अब रह बुद्धि विज्ञान व के बारे में आगे चर्चा करते हैं और वो विज्ञान वोष का स्वरूप क्या है पहले बताते हैं क्या है वो क्या क्या मटेरियल मिलकर के विज्ञानमय कोष कहलाता है तो उसको बताते हैं बुद्धिर्बुद्धिन्द्रिय सवृत्ति कर्ण विज्ञानमय कोष सकार बुद्धिर्बुद्धिन्द्रिय सवृत्ति कर् त्रिलक्षण विज्ञानमय कोश संसार संसारण चतुर्थ कोष है विज्ञानमय कोष आगे एक कोष है आनंदमय कोष ये पांचों कोषो से अपने को अलग करना है मैं शरीर नहीं हूँ इंद्रियां नहीं हूँ प्राण नहीं हूँ मन नहीं हूँ बुद्धि नहीं हूँ ऐसे भाव को जाना है मैं इनका दृष्टा हूँ मैं अलग हूं ऐसे भाव में जाना है इसके लिए क्वेश्चन की चर्चा है तो बुद्धि और बुद्ध इंद्रिया कहते हैं ज्ञान इंद्रियों कोई मन के साथ में ज्ञान इंद्रिया मिलकर के तो मनोमय को सो जाता है और बुद्धि के साथ में भी ज्ञान इंद्रिया है वहां पर वही ज्ञानेन्द्रिया जब बुद्धि के साथ हो जाती है बुद्धिन्द्रिय सार्धम बुद्धि सार्धम मान सही सही ज्ञानन्द्रियों के सहित जो बुद्धि है पांच ज्ञानियां हैं आपके चक्षुरादी पांच चक्षु है श्रोत हैसना पांच ज्ञानिया इनके सहित जो बुद्धि और सब वृत्ति वृत्ति के सहित बुद्धि बुद्धि के जो धर्म परिणाम वो भी उसी में विज्ञान में क्वेश्चन आना है वृत्ति के सहित उसके व्यापार वृत्ति माने व्यापार उसके व्यापार के सहित जो बुद्धि है और कर्त लक्षण उसका व्यापार क्या होता है कर्ता स्वरूप व्यापार होता है मैं काम करने वाला हूँ ऐसा बुद्धि में भाजता है कर्ता स्वरूप जो व्यापार है बुद्धि का कर्त लक्षण मे कर्तृस्वरूप कर्ता स्वरूप जो व्यापार ये पूरा मिला हुआ माने पांच ज्ञान इंद्रिया और ये वृत्ति के सहित बुद्धि को एक उसमें से यह कर्तापना उसके सहित जो ये जो बुद्धि है इसी को विज्ञान वय कोशिया कहा विज्ञान वय कोष कहते हैं शास्त्रों में इतने मिले हुए पुंज को विज्ञानमय कोष कहते हैं पुंस संसार कारण कहते ये भी जीवात्मा को संसार का कारण है जब तक विज्ञानमय कोष के उलझन में होगा तब तक मुक्त नहीं होने वाला पुंस माने आत्मा न इस आत्मा का आ, संसार कारण ये संसार के कारण है जब तक विज्ञानमय कोष में, में फंसा होगा तब तक मुक्ति की कोई चर्चा नहीं संसार के कारण है संसार देने का वाला है संसार कारण कहा कि जो जीवात्मा है ना इसके संसार के कारण यही है ऐसा तो विज्ञानमय कोश कहा तो विज्ञानमय कोष में विज्ञान शब्द घटित है मत यहां प्राय प्राचुर्य अर्थ में विज्ञान प्राय यह अर्थ करना है तो विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होगा यहाँ ये तो बुद्धि आदि तो विज्ञान व कोश में आ गए तो विज्ञान शब्द का अर्थ करते हैं और बुद्धि में परमात्मा के जो प्रतिबिंब पड़ता है ना वो प्रतिबिंब को यहाँ विज्ञान शब्द से लेते हैं बुद्धि स्वच्छ है जो जीव बोलते हैं जिसको आगे जाकर के परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ना उसी का नाम है विज्ञान ऐसा बोलने के लिए आगे बोलते हैं अनुचित प्रतिबिंब शक्तिर विज्ञान असं प्रकृतिर्विकार क्रियावान अह जान स्वभिमन्यते भी मृश मनु व्रजिप्रतिबिंब शक्ति ज्ञान संय प्रकृतिर्या त्यज स्रम देविमते भृश प्रकृतिर् छगा पाठ किंतु गलत पाठ है प्रकृतिर विकार प्रकृतेर्कारष्यंत पद है प्रकृतिर इकार के जगह में इकार चाहिए ये पुराने पुस्तक में ऐसे पाठ होगा ऐसा पाठ है सामने। ये इसमें के। स्वामी एक गलत वो गलत छप गए ये प्रकृति का विकार है कह रहे हैं इसको प्रकृतिर विकार प्रकृतिर नहीं विकार के जगह में एकार होना चाहिए प्रकृतिर विकार है प्रकृति का विकार है ऐसा बोलना चाह रहे हैं पुराने पुस्तक में एकार होगा ये गलत छपा हुआ है वैसे गीता प्रेस के पुस्तक में गलतियां बहुत कम होती है फिर भी पाई गई बहुत ध्यान से करते हैं ये काम अन्यत्र प्रकाशन में तो बिल्कुल लापरवाही है कुछ भी नहीं है पुस्तक सपना चाहिए हमारा फोटो आना चाहिए बस हो गया लगभग ऐसा है अन्य प्रकाशन लगभग जितने भी हैं किंतु गीता प्रेस वालों को बहुत धन्यवाद है बहुत सावधानी से करते हैं काम ले अब एक दो तो कहीं तो हो है तो अनुब्रजत चित प्रतिबिंब शक्ति कहते हैं चेतन के जो प्रतिबिंब शक्ति है चेतन परमात्मा उसके जो प्रतिबिंब जहां बुद्धि में पढ़ना है ना जो जीवात्मा होना है जिसको परमात्मा के प्रतिबिंब को जीवात्मा बोलते हैं प्रतिबिंब शक्ति है जो अनुब्रजन करने वाले माने अनुगमन करने वाले कहा बुद्धि में मन में इंद्रियों में शरीर में मैं चेतन हूं ऐसे बोलता है ना कोई गाली दे अभी तो तुरंत बोलेगा मेरे को क्या समझा पत्थर समझा मैं एक चेतन हूं मैं समझता हूँ क्या बोल रहा है तो ये चैतन्य है शरीर तक भासता है तो परमात्मा के जो चैतन्य है वो यहाँ तक भासता है वो तो अनुगमन करने वाली एक चेतन शक्ति किस रूप से अनुगमन करती है वो प्रतिबिंब रूप से स्वतः परमात्मा यहाँ नहीं प्रतिबिंब के माध्यम से जीवत्व के माध्यम से कहा अनुब्रजत माने अनुगमन करने वाली चित्त प्रतिबिंब शक्ति जो चेतन के जो प्रतिबिंब शक्ति है वही होता है विज्ञान संज्ञा उसी का नाम विज्ञान है यहाँ विज्ञान कोष में, में आया हुआ विज्ञान पद का यही होता है प्रकृति विकार है ये प्रकृति का विकार है ये भी कार्यकोटी में है ये जिसको जीव बोलते हैं ना, अगर बुद्धि आदि न होते तो जीवन तो भाषता नहीं तो बुद्धि के कारण उसमें प्रतिबिंब पड़ा है ये प्रकृति के विकार में ही आता है विकार है ज्ञाना क्रियावान अहम इति अजस्रम देहन दिव्यादिशु अभिमान्यते वृषम कहते हैं ये जो क्या मानता है ये विज्ञान मैं कोष में क्या होता है विज्ञान क्या मानता है प्रकृति का विकार कहते हैं शरीर में इंद्रियों में ये सब में अभिमान करता है क्या मैं ज्ञानी हूं मैं क्रिया करने वाला हूँ ऐसा ऐसा कर्म करने वाला हूँ ऐसा निरंतर ऐसा अभिमान करने वाला हो जाता है ऐसा अभिमानी बन जाता है ऐसा कहा कहते ये जीव है ना जो विज्ञान मय कोष में आया हुआ विज्ञान रहता जीव होता है एक कब से पैदा हुआ एक प्रश्न होगा जीव कैसे बना कब से बना कोई सन संबद्ध कहते नहीं अनादिकाल से चल रहा है अनादिकाल से चल रहा ये बोलते अनादिकालो यमहम स्वभावो जीव समस्त व्यवहार बोढ़ा र्माण्य पूर्ववासन पुण्या मुंक्ते विचिरा निषु व्रजन आयातिथ ऊर्धमेष अस विज्ञान से जागृत् स्वनावस्थ सुखदुखभ श्रम धर्म कर्म गुणाभि सतत ममेति विज्ञानकोशोयमति प्रकाश प्रकृष्ट सावशापरात्म भवत्स उपाधिश्च य संसर भ्रमेण अनादि अयम तो अहम स्वभाव ये जो शरीर इंद्रिया आदि में जो अहम अहम होता है शरीर में होता है इंद्रियों में मन में बुद्धि में जो हो रहा है ये कब से हुआ कहते अनाधिकाल से चल रहा है कोई नई प्रथा नहीं है ये अनाधिकाल से है अनाधिकाल वाला होता है ये जीव अनाधिकाल से चल रहा है जीव अयम अहम स्वभाव ये जो अहम स्वभाव वाला जीव है विज्ञान में कोषका जो विज्ञान शब्द से कहा जा रहा है वो जीव होता है वो वो अनादिकाल वाला है अनादिकाल से है हम हम करता है ये जीव समस्त व्यवहार बोढ़ा संपूर्ण व्यवहार को धारण करने वाला यही है जब तक जीवत तो रहेगा तब तक ये व्यवहार चलेगा जिस दिन जीवत् तो समाप्त तो होगा उस दिन व्यवहार नहीं चलेगा बह प्रापण धातु है बोढ़ा मन धारण करने वाला अच्छा काम बुरा काम कुछ भी करने वाला जब तक जीवत तो तभी तक होता है जीव समस्त व्यवहार बोढ़ा संपूर्ण व्यवहार का धारण करने वाला यही होता है जब तक जीव अभाव है तब तक व्यवहार होता है परमात्मा भाव दे पहुंचा तो है तो व्यवहार नहीं होगा चारा व्यवहार का धारण करने वाला है करोती कर्माणी अभिपूर्व वासना कहते हैं ये कर्म करता है कर्म करता है जीव कर्म करता है सिखाना नहीं पड़ता बिना सिखाए भी करता है और कर्म कहीं क्यों करता है प्रश्न होगा कर्म करने में तो कष्ट होता है फल अभी मिला नहीं है कैसे कर... क्यों करता है कर्म एक प्रश्न उठेगा तो कहते नहीं ऐसा कर्म पहले किया था उसका फल इसने चखा हुआ है वहां स्वाद मिला हुआ है इसलिए अब फिर वो पूर्व वासना के कारण से कर्म कर पूर्व संस्कार के कारण कर्म, कर्म करता है ऐसे जो कर्म अभी करना होगा ऐसा कर्म पहले भी किया हुआ है इसने उसका संस्कार है वो संस्कार के कारण अब फिर कर्म करने लग जाता है पूर्व वासना कर्माणि अभी करो कहा हाँ। पूर्व वासना से युक्त तो होता हुआ पूर्व संस्कार से युक्त है ये जिस प्रकार का कर्म अभी करना होगा ऐसा कर्म पहले भी किया हुआ है इस जन्म में हो चाहे अन्य जन्म में हो पहले भी किया हुआ है तो उसका संस्कार है उस संस्कार के कारण से क्यों पहले कर्म किया था फल मिला था तो वैसे अभी भी कर्म करूंगा तो फल मिलेगा ऐसा होता है जैसे एक व्यक्ति सायकाल का भोजन बनाने की जो आपकी प्रवृत्ति होगी प्रात काल तो आपने भोजन कर लिया सायंकाल भोजन बनाने के भोजन बनाने में कष्ट होता है क्यों प्रवृत्ति होगी प्रवृत्ति क्या होगी वह अनुमान से आप सिद्ध करते हैं जो सायकालीन भोजन अच्छा बनेगा हाँ जैसे प्रातः काल का भोजन था तो तृप्ति कर है हाँ, सायकाल में जो भोजन बन अभी तो भोजन तो बाद में बनेगा पहले आपको कर्म करना पड़ेगा वहां किंतु तो आपकी बुद्धि बन जाए अनुमान से आप सिद्ध करते हैं कि आगे रोटी बननी है भात बनना है तो तृप्ति करने वाला होगा भूख मिटाने वाला होगा क्यों जैसे प्रातः काल का ऐसा अनुमान करके काम होता है तो वैसे पूर्व वासना से पूर्व संस्कार से युक्त है पहले भी इस प्रकार का कर्म उसने किया हुआ है अनाधिकाल से चल रहा है जो कर्म तो अनंत कर्म है ही इसके पास तो उसके संस्कार से युक्त होता हुआ अब कर्म करता है कर्म करता है एक कहा और कैसे कर्म करता है दो प्रकार के कर्म करता है पुण्यनिक अपुण्यनिक पुण्यान्य पुण्यानि नि च तत्फलानी हाँ भूमते आगे क्रिया में पुण्य कर्म अथवा अपुण्य कर्म पाप कर्म दो में से कोई एक कर्म करता है वो संस्कार है पहले भी ऐसा कर्म किया हुआ उसका संस्कार के कारण फिर मर जाता है पुण्य और पाप दो प्रकार के कर्म करता है और जब चूंगते और उसका फल भोगेगा फिर पुण्य कर्म का फल पाप कर्म का फल जैसा कर्म किया हुआ उस प्रकार का फल भोगता है वो फल कैसे होंगे विचित्राशु अपी वो फल कैसे नाना योनियों में जा करके फल भोगता है एक ही योनि में फल भोगना संभव नहीं है विचित्र विचित्राशु अपि योनिशु ब्रजन नाना योनियों में जाता हुआ कभी कुत्ता बनेगा कभी बंदर बनेगा जैसे कर्म करेगा वैसे फल उसको मिलना है जो आपके द्वारा कर्म होता है कर्म का दो हिस्सा हो जाता है भोग्य और भोगता दो रूप में परिणत हो जाता है शरीर भी उसी का फल है और भोग्य पदार्थ भी उसी का फल है पूर्वकृत कर्म का फल दो अंश में हो जाता है शरीर भी उसी से बनना है वो कर्म से ही बनना है जो किया हुआ कर्म से ही शरीर भी बनना और विषय भी बन जाता है उसके लिए दो दो बन जाते हैं तो नाना प्रकार के योनियों में घूमता हुआ जैसे कर्म होगा उसके आधार पर भिन्न भिन्न योनियो में जाता हुआ आयाति निर्याति आता है और जाता भी है जैसे अभी यहाँ आया है तो यहाँ से जाएगा फिर वहां जाएगा फिर अन्यत्र जाएगा ऐसे चलेगा कहाँ कहाँ जाता है कहते निर्यात अधर्धों में कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है पाप कर्म करने पर नीचे की तरफ हो जाएगा और पुण्य कर्म, कर्म करने पर ऊपर की तरफ हो जाएगा ऐसे इसकी चलती है पूर्व वासना के कारण कर्म कर जाता है कर्म करने के कारण फल भोगने के लिए तत्तियों में भटकता है यह स्थिति है इसकी ऐसे वज्ञानमय से स्वप्न आदि अवस्था सुख दुख भोग यह जो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था आदि जो मानते हैं ये विज्ञानमय का ही है इसी का ये जीव होता है विज्ञानमय इसी का ही होता है जागृत आदि अवस्था शुद्ध आत्मा की अवस्था ये नहीं है शुद्ध आत्मा तो अवस्था रहित है जागृत स्वप्न आदि अवस्था जो जागृत स्वप्न सुन बोलते हैं यह अवस्था सब इसी की है। एक विज्ञानमय आत्मा का ही है सुख दुख भोग भी इसका ही है कोई भी कर्म का भोग दो ही प्रकार के रूप मिलेगा आपको या सुख रूप से मिलेगा या दुख रूप से मिलेगा भोग शब्द का अर्थ यही होता है सुख दुख अन्य तरह साक्षात्कार भा भोग यही है सुख या दुख अंतिम परिणाम यही होता है कोई भी विषय आपके पास आए अंतिम परिणाम भिन्न भिन्न आकार धारण करते करते करते करते करते अंतिम आकार इनका दो में से एक होगा क्या होगा यह सुख या दुख इसी को भोग बोलते हैं सुख दुख अन्य तरह साक्षात्कार भोग यही भोग शब्द का अर्थ होता है तो ये सब विज्ञान में क्या जागृत शोपनादि अवस्थाई है सुख दुखादि भोग भी सिकाई है और देहादि निष्ठाश्रम धर्म कर्म गुणाभिमान सततम हमें और देह में देहादि में निष्ठा रखने वाले जो आश्रम हैं, धर्म हैं, कर्म हैं, जितने भी हैं, ये सब इसी का होता है इनके गुणों में अभिमान करना निरंतर इसमें अहमता करना ममता करना सब ये विज्ञान में के काम है मानी जीव का काम ऐसा है मैं अमुक आश्रम का हूँ अमुक शरीर हूँ ऐसा ऐसा मानना सब इसी का मान्यता है शायद जी कोषि का जागरण माने बुद्धि में प्रतिबिंब होता है।, जीव। भी है और ये भी है आपके विज्ञान वायु नई नहीं वो चेतन शक्ति से प्रतिबिंब हो जाना वहाँ विज्ञान वाय कोष में बुद्धि है तो धीर शक्ति का जागरण चेतन के आने पर हो जाना चेतन का प्रतिबिंब होता है उसको जीप बोलते हैं वहाँ बुद्धि भी है जीव भी है दोनों मिला हुआ है वो ये जीव अंश को लेकर के बोला है विज्ञान कोशो अयम अति प्रकाश प्रकृष्ट सान्निध्य वसात परात्मा न करते अन्य कोषो की अपेक्षा ये बहुत प्रकाशमय है स्वच्छ है कौन विज्ञान वय कोष क्यूं इसके सान्निध्य में परमात्मा होता है या परमात्मा का प्रतिबिंब होता है यहाँ विज्ञान कोशो अयम ये जो विज्ञानमय कोष है अति प्रकाश प्रकाश स्वच्छ है <प्रिग्ण> इसलिए तो वहां प्रतिबिंब पड़ता है परमात्मा का प्रकृष्ट सानिध्य वसाद परात्मा क्यों जो प्रकृष्ट परमात्मा है उसके सानिध्य के बल से उसके समीप में है परमात्मा इसलिए स्वच्छ होता अन्य कोष जैसा ऐसा नहीं है इसलिए कर्तृत्व तो भाव आता है वहां स्वच्छ होने के कारण अतो भगवती उपाधि इसलिए जो विज्ञानमय कोष है इस परमात्मा की उपाधि हो जाती है परमात्मा का उपाधि यही है अतो भावती ये सब ये सब कोष विज्ञानमय कोष अश्य उपाधि इस परमात्मा की उपाधि हो जाती है परमात्मा यहाँ पर फंसा हुआ हो जाता है उपाधि है यदात्मधि संसरती भ्रमेण जिसमें आत्मबुद्धि हो जाती है ये विज्ञानमय कोष में ऐक्य करने से भ्रमेण संसरती ब्रह्म के कारण संसार को प्राप्त होता है ये भी उपाधि है परमात्मा की आत्मा मुख्य आत्मा ये भी नहीं है ये कहा तो आत्मा की उपाधि है तो उपाधि से मुक्त कैसे आत्मा की आगे उपाधि से मुक्ति के बारे में विचार करेंगे आत्मा में वास्तव में संग ही नहीं जो संगई अस, है असंग है आत्मा तो शुद्ध आत्मा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं वो दिखाना चाहेंगे समय हो गया यहीं रखेंगे